पाठ चार उत्पत्ति सत्य परमेश्वर ने संसार और जो कुछ भी इसके अंदर स्थित है उसका निर्माण किया बाइबल आयत परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है ये छाया बयालीस पांच परिचय हमारी बाइबल जो परमेश्वर का वचन है बताती है कि कैसे दुनिया का निर्माण हुआ सुनिए जैसे कि हम उत्पत्ति में इसके बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति एक, एक से दो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बैडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था शुरूआत में अंधेारे और पानी ने पृथ्वी को ढांप रखा था उत्पत्ति एक तीन से पांच तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधकार को रात कहा तथा सांझ हुई फिर बोर हुआ इस प्रकार पहला दिन हो गया परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए परमेश्वर के वचन के अनुसार सब कुछ बना जो भी परमेश्वर करते हैं वो अच्छा करते हैं परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया उत्पत्ति एक छह से आठ फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार दूसरा दिन हो गया परमेश्वर ने पानी को दो भागों में अलग किया पानी निचले भाग में इकट्ठा हो गया और ऊपरी भाग को आकाश कहा उत्पत्ति एक नौ से तेरह फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे और वैसा ही हो गया और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार होते हैं पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार तीसरा दिन हो गया परमेश्वर ने आज्ञा दी धरती के ऊपर का पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए समुन्दर ताकि सूखी जगह धरती दिखाई दे परमेश्वर ने आज्ञा दी धरती पर हर प्रकार के पेड़ और पौधे उपजे क्या परमेश्वर भूखा था और उसको कुछ खाने की आवश्यकता थी पेड़ और पौधों को किसकी आवश्यकता होती है प्रकाश धरती और पानी परमेश्वर ने सब कुछ सही तरीके से किया परमेश्वर ज्ञानी है इसीलिए कुछ गलती नहीं करता शुरुआत में सब कुछ पूर्णतः था वहां पर झाड़िया घास फूस और खराब पल नहीं उगते थे उत्पत्ति एक चौदह ऐसी उन्नीस फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में ज्योतियाँ हो और वे चिन्हों और नियत समयों, और दिनों और वर्षो के कारण हो और वे ज्योतिया आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई उनमें से बड़ी ज्योति को दिन आरोप पर प्रभुधा पर करने के लिए और छोटी ज्योति को रात आरोप प्रभुधा करने के लिए बनाया और तारागणों को भी बनाया परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजाले को अंधकार से अलग करें और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर वोर हुआ इस प्रकार चौथा दिन हो गया परमेश्वर ने सूरज चांद और तारे बनाए परमेश्वर नियम है सूरज प्रत्येक दिन उगता है और नियम के अनुसार इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है उत्पत्ति एक बीस ऐसी तेईस फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही बच जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं जिनसे जल बहुत ही भर गया और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी कि फूलों फलों और समुन्द्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार पांचवा दिन हो गया परमेश्वर ने मछलियों और पक्षियों का निर्माण किया परमेश्वर ने वृद्धि करने की आज्ञा दी उत्पत्ति एक चौबीस से पच्चीस फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो और वैसा ही हो गया सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा अच्छा है परमेश्वर ने जानवरों को विभिन्नता में बनाया उत्पत्ति एक अठाईस ऐसी इकतीस और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुन्द्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों। और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं और जितने पृथ्वी के पशु आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं और वैसा ही हो गया तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है तथा सांझ हुई फिर बोर हुआ इस प्रकार छठवां दिन हो गया दुनिया और जो कुछ भी है वह सब कुछ परमेश्वर का है क्योंकि परमेश्वर ने इसे बनाया है परमेश्वर सर्व अधिकारी और देव्य है केवल परमेश्वर के पास अधिकार है कि वह व्यक्ति को अपनी पत्नी पर अधिकारी ठहराए जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया वह सब कुछ अच्छा और पूर्णता था इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकरती जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताए